अवधूत गीता भगवान श्री दत्तात्रेय कृत अवधूत गीता एक प्राचीन स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में प्राप्त है आठ अध्यायों में विभक्त इस गीता में अवधुत श्री दत्तात्रेय जी ने मुमुक्षु जनों के कल्याण के लिए वेदांत मार्ग द्वारा गुढ़ ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति का सुंदर विवेचन किया है इसमें आत्मा का निरूपण निर्द्वंद भावकथन जीव ब्रह्म की एकता प्रणव का स्वरूप वेदांत के महावाक्यों पर विचार ब्रह्म की सर्वव्यापकता, मन की लोलुपता से निवृत्ति का उपाय विषय भोग की निंदा एवं उसके त्याग का उपाय इत्यादि अनेक परम उपयोगी उपदेश गुम्फित हैं। विरक्त जनों एवं प्रबुद्ध विचारकों के मध्य यह अवधूत गीता प्राचीन काल से लोकप्रिय बनी हुई है अवधूत गीता पहला अध्याय आत्म तत्व एवं ब्रह्म तत्व का निरूपण उनका ऐक्य तथा अनुभूति अवधूत दत्तात्रेय जी बोले ईश्वर की कृपा से ही श्रेष्ठ पुरुषों को जन्म मरण रूपी महान भय से रक्षा करने वाली अद्वैत वासना उत्पन्न होती है जिस आत्मा के द्वारा निश्चय ही अपने में यह संपूर्ण जगत परिव्याप्त हो रहा है उस निराकार आत्म तत्व की वंदना मैं किस प्रकार करूं क्योंकि वह जीव से अभिन्न कल्याण स्वरूप तथा अविनाशी है पांच भूतों पृथ्वी जल अग्नि वायु एवं आकाश से निर्मित यह जगत मृग तृष्णा के जल के समान मिथ्या है माया जल से रहित मैं एक हूं तो फिर किसको नमस्कार करूं संपूर्ण ब्रह्मांड में सब कुछ एकमात्र आत्मा ही है इसमें भेद तथा अभेद दोनों ही नहीं है यह है अथवा नहीं है यह मैं कैसे कहूं मुझे विस्मय प्रतीत हो रहा है वेदांत का सार तथा ज्ञान विज्ञान इतना ही है कि मैं स्वभाव से ही सर्वव्यापी निराकार आत्मा ब्रह्म तत्व हूं जो सर्वरूप परमात्मा है वे निश्चय ही अखंड आकाशतुल्य स्वभाव से निर्मल तथा शुद्ध हैं। मैं वही चेतन ब्रह्म हूं इसमें संदेह नहीं है मैं निश्चय ही नाश रहित अनंत तथा शुद्ध विज्ञान स्वरूप हूं मैं नहीं जानता कि यह सुख दुख किसी को भी किस प्रकार हो सकता है कोई भी मानसिक कर्म मेरे लिए शुभ अथवा अशुभ नहीं है काई कर्म मेरे लिए शुभ अथवा अशुभ नहीं है और वाचिक कर्म मेरे लिए शुभ अथवा अशुभ नहीं है मैं तो ज्ञान अमृत शुद्ध तथा इंद्रियातीत हूं मन आकाश के आकार वाला है मन की गति सभी ओर है मन सबसे परे है और मन ही सब कुछ है किंतु परमार्थ की दृष्टि से मन कुछ भी नहीं है मैं एक हूं और यह दृश्यमान सर्व रूप भी मैं ही हूं मैं आकाश से भी अतीत हूं तथा असीम हूं मैं इस आत्मा को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष किस प्रकार देखू वस्तुतः तुम एक ही हो ऐसा क्यों नहीं समझते संपूर्ण शरीरों में तुम आत्मा रूप से एक समान व्याप्त हो तुम शाश्वत तथा अव्यय हो हे प्रभु तुम सर्वदा प्रकाशमान हो और भेद रहित हो निरंतर प्रकाशमान होने के कारण तुम उदय अस्त रूप दिन तथा रात को किस प्रकार मान सकते हो हे वत्स आत्मा स्वयं को सर्वदा सर्वत्र एक तथा अनंत जानो मैं ध्यान करने वाला हूं तथा अन्य कोई ध्यान का विषय है यदि तुम ऐसा कहते हो तो फिर उस भेद रहित आत्मा को भेद कैसे किया जा सकता है हे शिष्य वास्तव में तुम न तो उत्पन्न होते हो और न मरते ही हो न तो यह देह ही कभी तुम्हारा है संपूर्ण जगत ब्रह्म ही है ऐसा प्रसिद्ध है और श्रुति भी अनेक प्रकार से ऐसा ही कहती है हे शिष्य संपूर्ण प्राणियों के बाहर तथा भीतर रहने वाला कल्याण स्वरूप सर्वत्र सभी कालों में विद्यमान जो चेतन तत्व है वह तुम ही हो अतः उसकी प्राप्ति के लिए भ्रमित होकर तुम व्यर्थ ही पिशाच की भांति इधर उधर क्यों दौड़ते हो संयोग तथा वियोग न तुम्हारे में है और न तो मुझ में ही है वस्तुतः न तुम हो न मैं हूं और न तो यह जगत ही है केवल आत्मा ही सब कुछ है शब्द आदि शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांच विषयों के साथ तुम्हारा संबंध नहीं है और तुम्हारे साथ इनका भी संबंध नहीं है तुम ही परम तत्व हो अतः तुम क्यों संतप्त होते हो जन्म मृत्यु बंधन मोक्ष और शुभ अशुभ ये तुम्हारे नहीं हैं, ये चित्त के धर्म हैं। हे वत्स तुम क्यों रोते हो ये नाम तथा रूप तुम्हारे भी नहीं हैं और मेरे भी नहीं हैं। हे चित्त तुम भ्रमित होकर पिशाच की भांति क्यों दौड़ रहे हो तुम आत्मा को भेद रहित देखो और राग का त्याग करके सुखी हो जाओ तुम वास्तव में विकारहीन निश्चल तथा मोक्ष स्वरूप परम तत्व हो तुम्हें राग अथवा विराग भी नहीं है तब तुम विषय भोगों की कामना से संतप्त क्यों होते हो सभी श्रुतियां परम तत्व को निर्गुण शुद्ध नाश रहित शरीर रहित और सब में समरूप कहती हैं। उसे ही तुम आत्म स्वरूप जानो इसमें संदेह नहीं है साकार पदार्थों को मिथ्या जानो और निराकार को शाश्वत समझो इस तत्व उपदेश को धारण करने से इस संसार में पुनर्जन्म नहीं होता है विद्वान जन एक ही आत्म तत्व को समरूप कहते हैं राग का त्याग कर देने से पुनः चित्त में द्वैत अद्वैत का प्रपंच नहीं रहता है अनात्म स्वरूप को समाधि कैसे हो सकती है और आत्मस्वरूप को भी समाधि का क्या प्रयोजन है आत्मा है अथवा आत्मा नहीं है इन दोनों ही स्थितियों में समाधि संभव नहीं है यदि सभी मोक्ष स्वरूप और एक हैं, तो समाधि की क्या आवश्यकता है हे शिष्य तुम विशुद्ध समरस देह रहित जन्म रहित तथा अव्ययी आत्म तत्व हो इस लोक में मैं आत्मा को जानता हूं अथवा नहीं जानता हूं ऐसा तुम क्यों मानते हो तत्व मसी आदि वचनों के द्वारा अपनी आत्मा का ही प्रतिपादन किया गया है और श्रुति भी जो नेति नेति का उद्घोष करती है उसका तात्पर्य यही है कि यह पांच भौतिक जगत मिथ्या है तुम्हारे द्वारा सब कुछ आत्मा में निरंतर आत्मा से ही पूर्ण हो रहा है ध्यान करने वाले तथा ध्यान की तुम्हें आवश्यकता ही नहीं है तो फिर यह लज्जा रहित चित्त ध्यान कैसे करता है मैं कल्याण स्वरूप ब्रह्म को नहीं जानता हूं तो उसका वर्णन कैसे कर सकता हूं मैं उसे नहीं जानता हूं तो उसका भजन कैसे कर सकता हूं मैं ही कल्याण स्वरूप परमार्थ स्वरूप समस्वरूप और आकाशतुल्य ब्रह्म हूं तो भजन आदि की क्या आवश्यकता है मैं महत आदि तत्व नहीं हूं और सामयावस्था रूप प्रकृति तत्व भी नहीं हूं मैं कल्पना तथा हेतु से रहित हूं और ग्राह्य ग्राहक भाव से निर्मुक्त हूं ऐसी स्थिति में स्वसंवेद्यता भी कैसे संभव है कोई भी वस्तु अनंत रूप नहीं है और कोई भी वस्तु तत्व स्वरूप नहीं है वस्तुतः आत्मा ही एक रूप परम तत्व के रूप में अधिष्ठित है अद्वैत भाव की स्थिति में न कोई हिंसक है और न अहिंसा की ही भावना रहती है तुम विशुद्ध हो देह रहित जन्म रहित अव्ययी तथा समरस तत्व हो आत्मा के विषय में तुम्हें भ्रांति क्यों है तुम कैसे कह सकते हो कि मैं भ्रांति युक्त हूं घट के नष्ट हो जाने पर घटाकाश अर्थात घट के भीतर का आकाश महाकाश में पूरी तरह विलीन हो जाता है और भेद रहित हो जाता है परम तत्व में शुद्ध मन के द्वारा किसी भेद की प्रतीति नहीं होती है उस चेतन ब्रह्म में उपाधि रूप घट नहीं है घटाकाश भी नहीं है अंतकरण रूपी उपाधि के अभाव से जीव भी नहीं है और जीव का विग्रह भी नहीं है अतः ज्ञे ज्ञाता के भेद से रहित एकमात्र उस पर को भली भांति जानो आत्मा को सर्वत्र सभी कालों में विद्यमान सर्वरूप सतत तथा शाश्वत जानो। सभी शून्य तथा अशून्य पदार्थों को निःसंदेह आत्मस्वरूप समझो वस्तुतः न वेद हैं, न लोक हैं, न देवता हैं, न यज्ञ हैं, न वर्ण तथा आश्रम हैं, न कुल है न जाति है न धूम मार्ग दक्षिणायन है और न दीप्ति मार्ग उत्तरायण है एकमात्र ब्रह्म ही परमार्थ तत्व है यदि तुम व्याप्य तथा व्यापक भाव से रहित एक रूप से अपने को जानने में सफल हो तो तुम आत्मा को प्रत्यक्ष और परोक्ष कैसे मानते हो कुछ लोग अद्वैत की इच्छा करते हैं और कुछ अन्य लोग द्वैत की इच्छा करते हैं वे सभी लोग द्वैत अद्वैत से रहित सम तत्व को नहीं जानते हैं परब्रह्म श्वेत आदि वाणों से रहित है शब्द आदि गुणों से रहित है और मन तथा वाणी से परे है तब लोग उस परब्रह्म का वर्णन कैसे करते हैं जब कोई इस संपूर्ण जगत प्रपंच को मिथ्या तथा शरीर आदि को आकाशतुल्य माया मात्र जान लेता है तभी वह ब्रह्म को सम्यक रूप से जानता है इस अवस्था में उसे द्वैत भावना नहीं रहेगी पर ब्रह्म के साथ अनादि आत्मा मुझे भेद रहित प्रतीत होता है वह गगन आकार व्यापक और एक रूप है इसमें ध्याता और ध्यान का व्यवहार कैसे हो सकता है मैं जो कुछ करता हूँ जो कुछ खाता हूँ जो कुछ हवन करता हूँ और जो कुछ देता हूं यह सब कुछ भी नहीं है क्योंकि मैं शुद्ध जन्म रहित तथा अव्ययी हूं तुम संपूर्ण जगत को आकार रहित जानो समस्त जगत को विकार रहित जानो समग्र जगत को ब्रह्म का विग्रह जानो और संपूर्ण जगत को एकमात्र कल्याण स्वरूप जानो तुम वही परम तत्व हो इसमें संदेह नहीं है तब तुम यह क्यों सोचते हो कि मैं आत्मा को जानता हूं अथवा नहीं जानता हूं जो आत्मा किसी से भी न जानने योग्य है उसे अपने से जानने योग्य कैसे मानते हो हे तात अंधकार तथा प्रकाश एक साथ विद्यमान नहीं रह सकते अतः ब्रह्म में माया तथा अमाया कैसे साथ रह सकती है यह संपूर्ण दृश्यमान जगत आकाश रूप है मायामल से रहित वह परब्रह्म तुम ही हो मैं आदि मध्य और अंत से रहित हूं मैं कभी भी बद्ध नहीं हूं मैं स्वभाव से निर्मल और शुद्ध हूं ऐसी मेरी निश्चित बुद्धि है महत आदि तत्वों से बना यह संपूर्ण जगत मुझको कुछ भी भाषित नहीं होता है यह सब केवल ब्रह्म ही है वर्ण तथा आश्रमों की पृथक स्थिति कैसे सिद्ध हो सकती है मैं अपने को हर प्रकार से एक शाश्वत निरालंब तथा पूर्ण जानता हूं आकाश आदि पांच भूत शून्य अर्थात अवास्तविक हैं। आत्मा न पुरुष है न स्त्री है और न तो नपुंसक ही है यह ज्ञान तथा कल्पना भी नहीं है तुम आत्मा को आनंद युक्त अथवा आनंद रहित भी कैसे मानते हो षडंग योग से भी आत्मा शुद्ध नहीं होता मन का नाश होने से भी यह शुद्ध नहीं होता और गुरु के उपदेश से भी यह शुद्ध नहीं होता आत्मा तो परम तत्व है और स्वयं शुद्ध ही है आत्मा पांच भूतों से निर्मित देह नहीं है और यह देह रहित भी नहीं है वस्तुतः संपूर्ण जगत प्रपंच आत्मा ही है आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है तब तीन अवस्थाएं जागृत स्वप्न सुषुप्ति तथा तुरय अवस्था ये कैसे हो सकती है मैं आत्मा बद्ध नहीं हूं मैं मुक्त भी नहीं हूं और ब्रह्म से पृथक नहीं हूं मैं न तो करता हूं न भूखता हूं न तो व्याप्य तथा व्यापक भाव से रहित हूं जिस प्रकार जल में डाला गया जल समरूप अर्थात जल के रूप में हो जाता है उसी प्रकार प्रकृति तथा पुरुष भी मुझे अभिन्न रूप ही प्रतीत होते हैं यदि ऐसी बात है कि तुम मुक्त नहीं हो तो तुम कभी बद्ध भी नहीं हो फिर तुम आत्मा को साकार अथवा निराकार किस प्रकार मानते हो मैं तुम्हारे परम रूप को जानता हूं जो प्रत्यक्ष तथा आकाशतुल्य व्यापक है साथ ही तुम्हारे अपर रूप को भी जानता हूं जो मृग तृष्णा के जल के समान है मेरे लिए न कोई गुरु है न उपदेश है न उपाधि है और न तो क्रिया ही है तुम मुझे देह रहित तथा आकाशतुल्य व्यापक जानो मैं स्वभाव से ही पूर्णतया शुद्ध हूं तुम विशुद्ध देह रहित हो यह चित्त तुम्हारा नहीं है तुम परम तत्व हो अतः मैं आत्मा हूं परम तत्व हूं ऐसा कहने में तुम्हें लज्जा नहीं आती हे चित्त तुम रुदन क्यों करते हो तुम आत्मा ही हो तुम स्वयं आत्म स्वरूप हो जाओ हे वत्स तुम कला रहित अद्वैत रूपी परम अमृत का पान करो आत्मा न ज्ञान रूप है न अज्ञान रूप और न तो ज्ञान अज्ञान उभय रूप ही है जिसे इस प्रकार का सर्वदा ज्ञान है उसका यह ज्ञान मिटता नहीं मैं ज्ञान नहीं हूं तर्क नहीं हूं समाधि योग रूप नहीं हूं देशकाल नहीं हूं और गुरु का उपदेश रूप भी नहीं हूं मैं स्वभाव से ही ज्ञान स्वरूप आकाशतुल्य सहज तथा शाश्वत परम तत्त्व हूं मैं न तो कभी उत्पन्न हुआ हूं और न तो कभी मृत ही हुआ हूं मुझे शुभ अशुभ कोई भी कर्म व्याप्त नहीं करता मैं विशुद्ध तथा निर्गुण ब्रह्म हूं तो फिर मेरा बंधन तथा मोक्ष कैसा जब आत्मा सर्वव्यापी प्रकाशमान निश्चल पूर्ण तथा निरंतर है इसलिए मुझे अंतर की प्रतीति नहीं होती वह आत्मतत्व बाहर या भीतर कैसे कहा जा सकता है पर ब्रह्म में ही संपूर्ण जगत अखंडित तथा सतत रूप में स्फुरित हो रहा है आश्चर्य है कि माया महामोह और द्वैत अद्वैत की कल्पना ये सब भी उसी में स्फुरित हो रहे हैं स्थूल तथा सूक्ष्म जो भी संपूर्ण जगत दृश्यमान है वह नहीं है नहीं है ऐसा श्रुति कहती है भेद अभेद से रहित तथा कल्याण स्वरूप एकमात्र आत्म तत्व ही सर्वदा विद्यमान है तुम्हारी न तो माता है न कोई पिता है न बंधु है न पत्नी है न पुत्र है न मित्र है न पक्षपाती है और विपक्ष पाती भी नहीं है तब तुम्हारे चित्त में यह संताप कैसा हेतात् तुम्हारे सदा प्रकाशमान चेतन स्वरूप में उदय तथा अस्त होने वाले दिन तथा रात नहीं हैं। विद्वान लोग देह रहित आत्म तत्व के शरीरत्व की कल्पना क्यों करते हैं आत्मा न तो विभक्त है और न अविभक्त यह सुख दुख से भी युक्त नहीं है यह न तो पूर्ण है और न अपूर्ण इस द्वंद्व रहित शाश्वत आत्मा को जानो मैं न तो कर्मों का करता हूं न उसके फलों का भोग करने वाला हूं कर्म न तो मेरे पूर्व जन्म का है और न इसी जन्म का है मेरा देह नहीं है और मैं देह से रहित भी नहीं हूं मैं ममता रहित अथवा ममता युक्त भी कैसे हो सकता हूं राग आदि दोष मेरे नहीं हैं, और देह आदि से संबंधित दुख भी मेरे नहीं है मुझको एक रूप विराट तथा आकाशतुल्य आत्मा जानो हे मित्र मन अधिक कहने से क्या प्रयोजन है तुम्हें इस सब पर मनन करना चाहिए जो सार्वभूत है उसे मैंने तुमको बता दिया कि तुम वास्तव में परम तत्व हो और आकाशतुल्य व्यापक हो योगी जन जिस किसी भी भाव से तथा जहां कहीं भी मृत्यु को प्राप्त होने पर उसी पर ब्रह्म में वैसे ही विलीन हो जाते हैं जैसे घट के टूट जाने पर घटाकाश महाकाश में विलीन हो जाता है तीर्थ में अथवा चांडाल के घर में अचेत अवस्था में भी देह का त्याग करता हुआ योगी तत्ण मुक्त होकर व्यापक ब्रह्म स्वरूप हो जाता है योगी जन धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष को तथा द्विपद आदि जंगम प्राणियों और वृक्ष पर्वत आदि स्थावर पदार्थों को मृग तृष्णा के जल के समान मिथ्या मानते हैं मैं भूत भविष्य तथा वर्तमान काल के कर्मों को न तो करता हूं और न इनके फल का भोग ही करता हूं इस प्रकार की मेरी दृढ़ बुद्धि है समता रूपी रस के द्वारा पवित्र हुआ अवधूत एकांत स्थान में सुखपूर्वक अकेला रहता है अभिमान का त्याग करके वह अनावृत विचरण करता है और केवल अपने में ही सबका अनुभव करता है जिस जीवन मुक्तता की दशा में जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरीय ये अवस्थाएं नहीं रह जाती हैं, उस दशा में वह केवल अपने आत्मा में ब्रह्म आनंद को प्राप्त होता है जिस अवस्था में धर्म अधर्म का भाव नहीं रहता उस अवस्था में बद्ध और मुक्त का भाव कैसे रह सकता है आत्म रस में मग्न तथा ध्यान के द्वारा पवित्र हुआ जीवन मुक्त अवधूत कोई मंत्र नहीं प्राप्त करता है और न तो किसी छंद रूपी तंत्र को ही प्राप्त करता है उस पर ब्रह्म को प्राप्त हुए अवधूत ने ही इस गीता का कथन किया है संपूर्ण जगत शून्य रूप है और अशून्य रूप भी है पर ब्रह्म में न तो सत्य विद्यमान है और न असत्य अवधूत ने अपने अनुभव से तथा शास्त्र ज्ञान के अनुसार इसका वर्णन किया है अवधुत गीता दूसरा अध्याय गुणों की ग्राहकता ब्रह्म का स्वरूप ब्रह्म अनुभूति वर्णन परम ज्ञान प्रदाता गुरु की प्रशंसा तथा आत्मतत्व की विलक्षणता अवधूत श्री दत्तात्रेय जी बोले बालक विषय भोग में लीन मूर्ख सेवक जन अथवा गृहस्थ इस प्रकार के गुरुओं से कुछ भी लाभ नहीं होता है ऐसा नहीं सोचना चाहिए उनके भी अंदर निहित गुणों का ग्रहण अवश्य कर लेना चाहिए अपवित्र स्थान में भी पड़े हुए रत्न को कोई भी मनुष्य कैसे त्याग सकता है किसी भी गुरु में काव्य गुण अर्थात वाक, पटुता पर विचार नहीं करना चाहिए गुणवान से केवल सार वस्तु को ग्रहण कर लेना चाहिए क्या पृथ्वी लोक में सिंदूर के चित्रों से रहित और सौंदर्य से शून्य नौका पार जाने की इच्छा वाले लोगों को पार नहीं करती है बिना प्रयत्न के ही जिस ब्रह्म के द्वारा चल अचल रूप संपूर्ण जगत व्याप्त है वह स्वभाव से ही शांत चैतन्य तथा आकाश तुल्य व्यापक है जो व्यापक चेतन बिना प्रयास के अकेला ही चराचर जगत को संचालित करता है वह अद्वैत ब्रह्म मुझसे भिन्न कैसे हो सकता है क्योंकि मैं ही परम तत्व हूँ अतः सार तथा असार से भी परे कल्याण स्वरूप जन्म मरण से मुक्त विकल्प रहित तथा शांत हूँ वह सच्चिदानंद स्वरूप मैं सभी अव्ययों से रहित हूं तथा देवताओं के द्वारा पूजित हूं सम्यक रूप से पूर्ण होने के कारण मैं देवता आदि के विभाग को ग्रहण नहीं करता हूं अर्थात अपने से भिन्न नहीं समझता क्या मैं प्रमादवश अंतकरण की वृत्तियों वाला बनता हूं नहीं निःसंदेह वृत्तियां तो मुझमें वैसी ही स्वतः उत्पन्न होती है और पुनः विलीन हो जाती हैं, जैसे बुलबुले जल में सहज उत्पन्न होते हैं और उसी में विलीन हो जाते हैं जिस प्रकार मृदु द्रव्यों में मृदुता तीक्ष्ण द्रव्यो में तीक्ष्णता गुड़ आदि मधुर द्रव्यों में मधुरता तथा कटु द्रव्यों में कटुत्व और जल में शीतलता तथा मृदुत्व अपने अपने पदार्थों में अभेद रूप से विद्यमान रहते हैं उसी प्रकार महत अहंकार आदि तत्वों से लेकर स्थूल महाभूत पर्यंत सबका अपने कारणों में लय करके जो संपूर्ण तत्वों की कारणभूत प्रकृति है वह भी पुरुष में विलीन हो जाती है अतः प्रकृति तथा पुरुष मुझे भेद रहित प्रतीत होते हैं वह चैतन्य ब्रह्म संपूर्ण संज्ञाओं से रहित है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म अतिश्रेष्ठ मन बुद्धि तथा इंद्रियों से अतीत निष्कलंक तथा जगत नियंता है जिसका इस प्रकार का स्वाभाविक स्वरूप है।, है और फिर उसमें चराचर जगत भी कैसे संभव है जिसे गगन की उपमा वाला कहा गया है वास्तव में वही गगन के तुल्य विराट है वह चैतन्य दोष रहित सर्वज्ञ तथा पूर्ण है वह चेतन ब्रह्म पृथ्वी पर नहीं चलता वायु उसे ले नहीं जा सकता जल उसे ढक नहीं सकता और अग्नि उसे जला नहीं सकता उस चेतन ब्रह्म के द्वारा आकाश पूर्ण रूप से व्याप्त है वह किसी के भी द्वारा व्याप्त नहीं है वह बाहर भीतर सर्वत्र विराजमान है व्यवधान से रहित तथा असीम है योगियों के द्वारा जिस चेतन ब्रह्म का आश्रयण करना बताया गया है उस ब्रह्म के सूक्ष्म अदृश्य तथा निर्गुण होने के कारण उसका आश्रय क्रमशः होना चाहिए जब साधक निरंतर अभ्यासरत रहते हुए निरालंब हो जाता है और अंतकरण के गुण दोषों से रहित हो जाता है तब उसके चित्त का लय हो जाने से वह भी ब्रह्म में लीन हो जाता है भयानक तथा अज्ञान एवं भ्रम प्रदान करने वाले विश्व सांसारिक विषयों के विनाश के लिए यह ज्ञान अमोघ तथा सहज अमृत रूप है निराकार को भावगम्य साकार को दृष्टि का विषय और जो भाव अभाव से रहित है उसे अंतराल कहा जाता है बाह्य दृश्यमान स्थूल पदार्थों को विश्व कहा जाता है और भीतर विद्यमान तत्व को प्रकृति कहा जाता है नारियल फल के भीतर स्थित जल की भांति उस सूक्ष्म प्रकृति के भीतर विद्यमान अति सूक्ष्म वह ब्रह्म ही जानने योग्य है बाह्य जगत प्रपंच में स्थित ज्ञान भ्रांति ज्ञान है और भीतर स्थित ज्ञान यथार्थ ज्ञान है नारियल के फल के भीतर स्थित जल की भांति मध्य से भी मध्यतर अति सूक्ष्म ब्रह्म ही वस्तुत जानने योग्य है जैसे पूर्णिमा का अति निर्मल एक ही चंद्रमा दिखाई देता है उसी प्रकार आत्मा भी अति निर्मल तथा एक ही है अतः आत्मा को उसी चंद्रमा के समान एक रूप देखना चाहिए दो चंद्रमा का दिखाई देना जैसे नेत्र दोष है वैसे ही द्वैत भाव रखना भ्रम ज्ञान है इस पूर्वोक्त प्रकार से ही सर्वगत चेतन के प्रति किसी भी तरह भेद की कल्पना नहीं हो सकती इस ज्ञान के प्रदाता धैर्यवान गुरु की करोड़ों नामों से प्रशंसा की जाती है मूर्ख अथवा विद्वान जो कोई भी यदि गुरु की प्रज्ञा की कृपा से परम तत्व का बोध प्राप्त कर लेता है तो वह राग द्वेश रहित सभी प्राणियों के कल्याण में रत रहने वाला स्थिर ज्ञान वाला और भासागर से विरक्त हो जाता है तथा प्रशांत होकर परम पद को प्राप्त करता है जैसे घट का नाश होने पर घटाकाश घट के भीतर का आकाश महाकाश में विलीन हो जाता है उसी प्रकार देह का नाश हो जाने पर जीवन मुक्त योगी परमात्मा के स्वरूप में विलीन हो जाता है कर्मयुक्त मनुष्यों की जैसी बुद्धि मरणकाल के समय होती है उनकी वैसी ही गति कही गई है किंतु योगियों की जैसी मति अंतकाल में होती है उनकी वैसी गति नहीं कही गई है क्योंकि कर्ममुक्त मनुष्यों की जो गति शास्त्रों में उल्लिखित है उसका कथन तो वाणी से किया जा सकता है किंतु योगियों की जो स्थिति तुमने प्राप्त कर ली है वह वाणी से नहीं कही जा सकती इस प्रकार उन योगियों के विकल्प रहित इस मार्ग को जानकर साधक की स्वतः सिद्धि हो जाती है यह मार्ग कर्मियों के मार्ग की भांति विकल्पयुक्त नहीं है तीर्थ में अथवा चांडाल के घर में अथवा जहां कहीं भी मरने पर जीवन मुक्त योगी पुनः गर्भ में नहीं जाता है वह परब्रह्म में लीन हो जाता है जो साधक आत्मा के स्वाभाविक अनादि तथा अचिंत स्वरूप को एक बार भी देख लेता है तब यदि वह यथेष्ट कर्म करता है तो भी दोषों से लिप्त नहीं होता संयमी या तपस्वी होकर यदि वह कुछ भी कर्म नहीं करता तो भी दोषों का अभाव हो जाने से वह किसी से भी बद्ध नहीं होता जीवन मुक्त योगी विकार रहित अप्रतिम निराकार निरालंब देह रहित इच्छा रहित द्व रहित मोह रहित तथा सर्व शक्तिमान उस परमेश्वर शाश्वत आत्मा को प्राप्त होता है जहां वेद मंत्र दीक्षा मुंडन क्रिया गुरु शिष्य व्यवहार यंत्र आदि संपदायें और मुद्रा आदि का भी आभास नहीं रह जाता उस परमेश्वर शाश्वत आत्मा को साधक प्राप्त होता है जो न शंभु से न शक्ति से और न मनु से उत्पन्न हुआ है जो न पिंड है न रूप युक्त है और न पैर आदि इंद्रियों से युक्त है और जो आरंभ तथा निष्पत्ति से युक्त घट आदि पदार्थ भी नहीं है उस परमेश्वर शाश्वत आत्मा को साधक प्राप्त होता है जिसके स्वरूप से चराचर संपूर्ण जगत जल के विकार से फेन तथा बुदबुदो की भांति उत्पन्न होता है उसी में स्थिर रहता है और अंत में उसी में विलीन हो जाता है उस परमेश्वर शाश्वत आत्मा को साधक प्राप्त होता है जिसमें प्राणायाम दृष्टि संयम आसन ज्ञान अथवा अथवाज्ञान कुछ भी नहीं भासता और जिसमें नाड़ियों की गतिविधि भी नहीं है उस परमेश्वर शाश्वत आत्मा को साधक प्राप्त होता है जिसमें अनेकत्व एकत्व उभयत्व अन्यता भाव अणुत्व दीर्घत्व महत्व और शून्यता ये सब नहीं हैं, जो मान मेई और समत्व से रहित है उस परमेश्वर शाश्वत आत्मा को साधक प्राप्त होता है ज्ञानी साधक सम्यक संयम करने वाला हो अथवा संयम करने वाला न हो संग्रह करने वाला हो अथवा संग्रह करने वाला न हो कर्म रहित हो या कर्म युक्त हो वह उस परमेश्वर शाश्वत आत्मा को प्राप्त होता है जो मन नहीं है बुद्धि नहीं है शरीर नहीं है इंद्रियां नहीं है तनमात्राएं नहीं है पांच महाभूत पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश नहीं है तथा अहंकार भी नहीं है और जो आकाश के स्वरूप वाला है उस परमेश्वर शाश्वत आत्मा को साधक प्राप्त होता है योगी के परमात्म भाव को प्राप्त तथा भेद रहित चित्त में विधि तथा निषेध का विचार नहीं रहता है उनके लिए पवित्रता तथा अपवित्रता का भी भाव नहीं रहता उनमें विशिष्ट पहचान बनाने की भावना नहीं रहती उनके लिए सब कुछ विधेय अथवा निषिद्ध हो जाता है मन और वाणी भी जिस चेतन आत्मा का वर्णन करने में समर्थ नहीं है वहां शिष्य के लिए गुरु की उपदेशिता कैसे गम्य हो सकती है चेतन आत्मा का वर्णन करने वाले और उस आत्मा में जुड़े हुए गुरु को निश्चय ही वह आत्म तत्व समरूप से प्रकाशमान रहता है अवधूत गीता तीसरा अध्याय आत्म आत्मतत्व के ज्ञान रूपी अमृतत्व समरसत्व एवं आकाश सदृश व्यापकत्व का विवेचन आत्म बोध तथा त्याग अभिमान के भी त्याग की प्रेरणा अवधूत श्री दत्तात्रेयी जी बोले जिस चेतन आत्मा में सगुण तथा निर्गुण का कुछ भी भेद नहीं है जो आसक्ति तथा विरक्ति से विहीन है निर्मल है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 जो संकल्प रूप मन है वह भी मेरा कभी नहीं है और जो यह अहंकार है वह भी मुझमे कभी नहीं है मैं ज्ञान रूपी अमृत हूं समरस हूं और आकाश के समान व्यापक हूं मैं कंप रहित और कंप युक्त दोनों का नाश रूप नहीं हूं मैं विकल्प तथा कल्प रूप भी नहीं हूं मैं स्वप्न और जागृत का नाशरूप भी नहीं हूं मैं हित तथा अहित रूप भी नहीं हूं मैं निसार तथा सार का नाश रूप नहीं हूं और मैं चर और अचर रूप भी नहीं हूं मैं ज्ञान रूपी अमृत हूं समरस हूं और आकाश के समान व्यापक हूं यह आत्म स्वरूप चेतन ब्रह्म न ज्ञान का विषय है और न जानने वाला ही है यह वाणी से अगम्य है इसे न मन जान सकता है और न बुद्धि जान सकती है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 मैं ज्ञान रूपी अमृत हूं समरस हूं और आकाश के समान व्यापक हूं मैं राग आदि दोषों से रहित आत्मतत्व हूं मैं देव आदि दोषों से रहित आत्मतत्व हूं और मैं सांसारिक दुख से रहित आत्मतत्व हूं मैं ज्ञान रूपी अमृत हूं समरस हूं और आकाश के समान व्यापक हूं चेतन ब्रह्म में यदि तीन अवस्थाएं जाग्रत, स्वप्न सुसुप्ति नहीं है तो चौथी तुरय अवस्था कैसे हो सकती है यदि उसमें तीनों काल नहीं है तो दिशाएं कैसे हो सकती हैं? वह ब्रह्म शांतपद अतिश्रेष्ठ तथा परमार्थ तत्व स्वरूप है आत्म स्वरूप मैं ज्ञान रूपी अमृत हूं समरस हूं तथा आकाश के समान व्यापक हूं यह दीर्घ है और यह लघु है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 मैं ज्ञान रूपी अमृत हूं समरस हूं और आकाश के समान व्यापक हूं यह जगत निर्जन वन है यह मैं कैसे कहू यह वास्तव में है या इसमें संशय है ऐसा भी मैं किस प्रकार कहू इसी प्रकार यह निरंतर सम है या निराकुल है ऐसा भी मैं किस प्रकार कहू मैं ज्ञान रूपी अमृत हूं समरस हूं तथा आकाश के समान व्यापक हूँ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 तुम किस लिए रुदन करते हो आयु आदि भी तुम्हारे नहीं है मैं ज्ञान रूपी अमृत हूं समरस हूं और आकाश के समान व्यापक हूं हे सखे तुम किस लिए रुदन करते हो आयु आदि तुम्हारे नहीं है हे सखे तुम किस लिए रुदन करते हो मन आदि भी तुम्हारे नहीं है हे सखे तुम किस लिए रुदन करते हो इंद्रिया भी तुम्हारी नहीं है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 नाना प्रकार के पशु पक्षी मनुष्य आदि चिन्ह रूप प्रपंच की उत्पत्ति न तुम्हारे हैं और न मेरे हैं यह संपूर्ण रचना निर्लज मन को भ्रांतिवश भिन्न होकर प्रतीत होती है अभेद और भेद से रहित होना भी तुम्हारा नहीं है और मेरा भी नहीं है मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ समरस हूं और आकाश के समान व्यापक हूँ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 इसी प्रकार तुम्हारे हृदय में न कोई ध्येय है न कोई वस्तु है और न काल ही है मैं ज्ञान रूपी अमृत हूं समरस हूं और आकाश के समान व्यापक हूं जो कुछ भी सारभूत था वह सब मैंने तुमसे कह दिया वास्तव में न तुम हो न मैं हूं न कोई पूज्य है न कोई गुरु है और न कोई शिष्य है मैं सहज परम स्वतंत्र तथा तो परमार्थ स्वरूप हूं ब्रह्म स्वरूप मैं ज्ञान रूपी अमृत हूं समरस हूं तथा आकाश के समान व्यापक हूं तुम भी वही हो जब मैं ही एकमात्र परम तत्व आकाश की भांति सर्वव्याप्त हूं तब मैं कैसे कहूं कि यह परमार्थ तत्व आनंद स्वरूप है अथवा नहीं और यह ज्ञान अथवा विज्ञान साधना से प्राप्त है अथवा नहीं हे तात्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 मैं धर्मयुक्त नहीं हूं पापयुक्त नहीं हूं बंधनयुक्त नहीं हूं और मोक्षयुक्त भी नहीं हूं मुझे युक्त अथवा अयुक्त का भान नहीं होता है क्योंकि मैं स्वभाव से मुक्त रूप हूं तथा विकार रहित हूं मुझमें न पर न अपर और न तो मध्यस्थ भाव ही है मुझमें शत्रु अथवा मित्र की भी भावना नहीं है मैं किसी को अपना हितकर अथवा अहितकर भी कैसे कहूं क्योंकि मैं स्वभाव से मुक्त स्वरूप तथा विकार रहित हूं मैं उपासक नहीं हूं और उपास्य रूप भी नहीं हूं मुझ में न तो उपदेश है और न क्रिया है मैं अपने को शुद्ध ज्ञान स्वरूप भी किस प्रकार कह सकता हूं क्योंकि मैं स्वभाव से मुक्त स्वरूप हूं तथा विकार रहित हूं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 मैं न शरीर युक्त हूं और न शरीर से रहित ही हूं बुद्धि मन तथा इंद्रिया भी मेरे नहीं हैं। किसी में भी मेरा राग है अथवा विराग है यह मैं किस प्रकार कहू क्योंकि मैं स्वभाव से मुक्त स्वरूप तथा विकार रहित हूं जीव तथा ब्रह्म का भेद किंचित मात्र भी नहीं है वह ब्रह्म किंचित मात्र भी छिपा हुआ नहीं है हे मित्र मैं उसे सम अथवा विषम भी कैसे कह सकता हूं मैं स्वभाव से मुक्त स्वरूप तथा विकार से रहित हूं मैं जितेंद्रिय हूं अथवा अजितेंद्रिय हूं यह कैसे कहू क्योंकि मेरा कोई संयम अथवा नियम नहीं है हे मित्र मैं जय तथा पराजय का किस प्रकार कथन करूं मैं स्वभाव से मुक्त स्वरूप हूं तथा विकार रहित हूं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 मैं संध्या आदि कर्म का कथन किस प्रकार करूं? मैं स्वभाव से मुक्त स्वरूप हूं तथा विकार रहित हूं हे तात तुम मुझको निह संदेह व्याकुलता से रहित जानो निश्चय ही मुझको शाश्वत जानो और निह संदेह मुझको मायामल से रहित जानो मैं स्वभाव से मुक्त स्वरूप तथा विकार रहित हूं हे तात आत्मज्ञानी धीर पुरुष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 क्योंकि वहां छंद आदि लक्षण वस्तुतः नहीं है वह अवधूत तो एकमात्र परम तत्व का ही कथन करता है अवधूत गीता पांचवा अध्याय आत्मज्ञानी द्वारा अपने मन को प्रबोध अवधूत श्री दत्तात्रेय जी बोले ओम इस प्रकार जो उच्चारित किया गया है वह आकाश के समान व्यापक है उसमें पर अपर तथा सार का विचार नहीं है और जगत प्रपंच के विलास तथा विलय का उसी में निराकरण भी होता है उसके अक्षर बिंदु का उच्चारण किस प्रकार होगा तत्व मसी आदि श्रुतियों ने भी प्रतिपादन किया है कि आत्मा में वह ब्रह्म तुम ही हो तुम उपाधि से रहित सभी में सम हो हे मन तुम किस लिए रुदन करते हो तुम तो सर्वत्र समरूप हो जो सब में समरूप है वह आत्मा नीचे तथा ऊपर के भेद से रहित बाहर तथा भीतर के भेद से रहित और एकत्व भाव से भी रहित है हे मन, किस लिए रुदन करते हो तुम तो सर्वत्र समरूप हो जो सब में समरूप है उस आत्मा में कल्पित और कल्प का विचार नहीं हो सकता कार्य और कारण का विचार नहीं हो सकता तथा वह पद तथा समाधि से रहित होता है हे <hayman>, मन तुम किस लिए रुदन करते हो तुम तो सर्वत्र समरूप हो समत्व की समाधि अवस्था में ज्ञान अथवा अज्ञान नहीं होता उसमें देश अथवा विदेश यह विचार भी नहीं हो सकता उसमें काल अथवा अकाल नहीं है ऐसा विचार भी नहीं हो सकता हे <hayman>, मन तुम किस लिए रुदन करते हो तुम तो सर्वत्र समरूप हो समत्व भाव में न तो घटाकाश है और न घट है उसमें न तो जीव का शरीर है और न तो जीव ही है उसमें कारण तथा कार्य का विभाग भी नहीं है हे मन तुम किस लिए रुदन करते हो तुम तो सर्वत्र समरूप हो यह चेतन आत्मा सर्वरूप शाश्वत तथा मोक्ष स्वरूप है यह लघु तथा दीर्घ के विचार से रहित है इसमें गोल तथा कोण का विभाग भी नहीं है हे मन तुम किसलिए रुदन करते हो तुम तो सर्वत्र समरूप हो यह आत्मा शून्य तथा अशून्य से रहित है यह शुद्ध तथा अशुद्ध से विहीन है यह सर्व तथा विसर्व से भी रहित है हे मन तुम किसलिए रुदन करते हो तुम तो सर्वत्र समरूप हो यह चेतन आत्मा भिन्न है अथवा अभिन्न है यह विचार नहीं हो सकता यह बाहर है अथवा भीतर अथवा संधि स्थान पर है यह विचार भी नहीं हो सकता यह शत्रु मित्र के भाव से रहित सर्वसम है हे मन तुम किस लिए रुदन करते हो तुम तो सर्वत्र समरूप हो उस चेतन आत्मा में शिष्य भाव अथवा शिष्यत्व से रहित होने का भाव नहीं है उसमें चर अचर के भेद का विचार भी नहीं है वह सर्वरूप शाश्वत तथा मोक्ष स्वरूप है हे मन तुम किस लिए रुदन करते हो तुम तो सर्वत्र समरूप हो वह चेतन आत्मा निश्चय ही रूप तथा विरूप से रहित है वह निश्चय ही भेद तथा अभेद से भी रहित है वह निश्चय ही उत्पत्ति तथा प्रलय से भी रहित है हे मन तुम किस लिए रुदन करते हो तुम तो सर्वत्र समरूप हो उस चेतन आत्मा में गुण तथा अगुण के पास का बंधन नहीं होता है वह मृतक के तथा जीवित के कर्म कैसे कर सकता है वह शुद्ध मायामल से रहित तथा सर्वत्र समरूप है हे मन, तुम तुम किसलिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो वह आत्मा भाव तथा अभाव से रहित है वह काम तथा अकाम से रहित है वह आत्मा परम बोध स्वरूप तथा मोक्ष स्वरूप है हे मन, तुम किसलिए रुदन करते हो तुम तो सर्वत्र समरूप हो इस आत्मा में यह तत्व है या निरंतरता ही तत्व है ऐसा भेद नहीं होता है यह संधि तथा विसंधि से रहित है यदि यह सर्व से रहित तथा सर्वसम है तब हे मन तुम किस लिए रुदन करते हो तुम तो सर्वत्र समरूप हो तुम्हारे लिए एकांत कुटिया में रहना या परिवार के बीच रहना समान है उसी तरह संग असंग और ज्ञान अज्ञान के द्वंद से परे तुम्हारी स्थिति है तब हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो तुम तो सर्वत्र समरूप हो विकार रहित और विकारवान दोनों ही असत्य हैं। प्रत्यक्ष और परोक्ष भी दोनों असत्य ही हैं। जब सत्य केवल आत्मस्वरूप में ही निहित है तब हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो तुम तो सर्वत्र समरूप हो इस जगत में निश्चय ही आत्मा सब में समरूप है आत्मा सब में निरंतर विद्यमान है इस जगत में केवल निश्चल आत्मा ही है हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो तुम तो सर्वत्र समरूप हो अविवेक तथा विवेक अज्ञान ही है और विकल्प का अभाव तथा विकल्प भी अज्ञान ही है यदि एकमात्र शाश्वत ज्ञान ही है तो हेमन तुम किस लिए रुदन करते हो तुम तो सर्वत्र समरूप हो इस आत्मा में न मोक्ष पद है न बंध पद है न पुण्य पद है न पाप पद है और न पूर्ण पद है न रिक्त पद है तो फिर हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो तुम तो सर्वत्र समरूप हो यदि आत्मा वर्ण अथवा वर्ण विशेष के अभाव से रहित है और सम है यदि वह कारण तथा कार्य से रहित और सम है यदि वह भेद तथा विभेद से रहित और सम है तो हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो तुम तो सर्वत्र समरूप हो इस संसार में आत्मा सब में सदा एक रस चैतन्य रूप से विद्यमान है यह एकमात्र निश्चल भाव से सभी के चित्त में विद्यमान है और दो पैर आदि स्थूल शरीर के भाव से रहित होकर सर्वत्र चैतन्य रूप से विद्यमान है हे मन, तुम किसलिए रुदन करते हो तुम तो सर्वत्र समरूप हो वह चेतन आत्मा अतिशय एकरस होकर सब में व्याप्त है वह अत्यंत निर्मल तथा अचल होकर सब में व्याप्त है वह दिन रात से रहित होकर सब में व्याप्त है हे मन तुम किस लिए रुदन करते हो तुम तो सर्वत्र समप हो सामान्य बंधन तथा विशेष बंधन दोनों का आगमन आत्मा में नहीं होता है उसमें योग का तथा वियोग का आगमन नहीं होता और तर्क का तथा वितर्क का भी समावेश नहीं होता है हे मन तुम किस लिए रुदन करते हो तुम तो सर्वत्र समरूप हो इस आत्मा में सामान्य काल का तथा विशेष काल का निराकरण है इसमें भी अग्नि का अर्थात भौतिक तत्वों का निराकरण है इसमें एकमात्र सत्य का निराकरण नहीं है हे मन तुम किसलिए रुदन करते हो तुम तो सर्वत्र समरूप हो यह आत्मा देह तथा विदेह से रहित है यह निश्चय ही स्वप्न तथा सुशुक्ति से भी रहित और परे है यह कथन तथा विधान से भी रहित और परे है हे मन तुम किसलिए रुदन करते हो तुम तो सर्वत्र समरूप हो वह आत्मा आकाश के समान शुद्ध विशाल तथा सम है वह समस्त मिथ्या प्रपंच से रहित और सम है वह सार विसार तथा विकार से विहीन है और सम है हे मन तुम किस लिए रुदन करते हो तुम तो सर्वत्र समरूप हो इस संसार में श्रेष्ठ वैराग्य होने पर सामान्य और विशेष धर्म सभी समान हैं, सामान्य और विशेष पदार्थ सभी समान हैं, तथा सामान्य और विशेष इच्छा सभी समान हैं। हे hey मन तुम किस लिए रुदन करते हो तुम तो सर्वत्र समरूप हो वह चेतन आत्मा सुख दुख से रहित है तथा सर्वसम है वह शोक तथा विशोक से पूर्णतः रहित है वह गुरु शिष्य संबंध से रहित परम तत्व है हे मन तुम किस लिए रुदन करते हो तुम तो सर्वत्र समरूप हो आत्मा में निश्चित रूप से सार असार का कोई अंकुर नहीं होता है उसमें चल अचल साम्य तथा वैषम्य भी नहीं होते हैं वह अविचार तथा विचार से रहित है हे मन तुम किसलिए रुदन करते हो तुम तो सर्वत्र समरूप हो इस आत्मा में संपूर्ण सारू का भी सार विद्यमान है यहां अपने भाव को यथावत कह दिया है सांसारिक विषयों के प्रति कर्तव्य असत्य ही है हे मन तुम किसलिए रुदन करते हो तुम तो सर्वत्र समरूप हो अनेक श्रुतियां कहती हैं कि जो कुछ भी आकाश आदि यह प्रपंच है सब मृग त्रिष्णा के जल के समान है यदि एकमात्र चेतन आत्मा ही नित्य तथा सर्वसम है तो फिर हे मन, तुम किसलिए रुदन करते हो तुम तो सर्वत्र समरूप हो पवित्रता से युक्त तथा एकरस आत्म आनंद में मग्न परम अवधूत उस आत्मा में कुछ भी नहीं देखता है और वहां कुछ भी नहीं प्राप्त करता है क्योंकि वहां छंद आदि लक्षण वस्तुतः नहीं है वह अवधुत तो एकमात्र परम तत्व का ही कथन करता है अवधुत गीता छठा अध्याय, आत्मा के सर्व भेदाति तत्व का विचार तथा आत्म आत्मतत्व का बोध अवधूत श्री दत्तात्रेय जी बोले अनेक श्रुतियां कहती हैं कि हम तथा आकाश आदि यह समस्त प्रपंच मृग तृष्णा के जल के समान है यदि वह चेतन आत्मा एक नित्य सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है तो यह उपमेयी और उपमा का व्यवहार कैसे हो सकता है वह चेतना आत्मा विभाग तथा अविभाग से विहीन और परे है वह कार्य तथा कार्य भाव से रहित और परे है यदि वह एक नित्य सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है तो पूजन और तप किस लिए सर्वगत है वह विस्तार तथा विस्तार के अभाव से रहित और परे है मन ही निरंतर सर्व रूप तथा कल्याण स्वरूप है उस पर ब्रह्म को मन के द्वारा कैसे जाना जा सकता है और वाणी के द्वारा उसका कथन कैसे किया जा सकता है उस चेतन आत्मा में दिन तथा रात्रि के भेद का निषेध है उसमें सूर्य आदि के उदय होने अथवा उदय न होने का भी निराकरण है यदि वह आत्मा एक नित्य सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है तो ये सूर्य चंद्रमा तथा अग्नि रूप भिन्न कैसे हो सकते हैं उस चेतन आत्मा में कामना तथा कामना के अभाव का भेद नहीं है उसमें चेष्टा तथा चेष्टा के अभाव का भेद भी नहीं है यदि वह एक नित्य सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है तो उसमें बाहर और भीतर के भेद की बुद्धि कैसे हो सकती है यदि वह चेतन आत्मा सार तथा असार से रहित है यदि वह शून्य तथा अशून्य से रहित है और यदि वह एक नित्य सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है तो फिर उसमें आदि कैसे और अंत कैसे हो सकता है यदि वह चेतन आत्मा भेद तथा अभेद से रहित है यदि वह ज्ञाता तथा ज्ञ के भेद से रहित है और यदि वह एक नित्य सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है तो उसमें तृतीय और चतुर्थ अवस्था कैसे हो सकती है कथित और अकथित व्यवहार सत्य नहीं है ज्ञात और अज्ञात भी सत्य नहीं है यदि वह आत्मा एक नित्य सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है तो फिर विषय इंद्रिय बुद्धि तथा मन उसमें कैसे हो सकते हैं आकाश तथा वायु सत्य नहीं है पृथ्वी तथा अग्नि भी सत्य नहीं है यदि वह आत्मा एक नित्य सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है तो फिर मेघ कैसे सत्य हो सकता है और जल कैसे सत्य हो सकता है यदि कल्पित लोकों का उसमें निषेध है यदि कल्पित देवताओं का उसमें निषेध है और यदि वह आत्मा एक नित्य सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है तो फिर गुण तथा दोष के विचार की बुद्धि कैसे हो सकती है वह चेतन आत्मा मरण तथा अमरण से रहित है वह कर्तव्य तथा अकर्तव्य से भी रहित है यदि वह एक नित्य सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है तो उसमें गमन तथा आगमन का भाव कैसे कहा जा सकता है प्रकृति और पुरुष का भेद वास्तव में है ही नहीं कारण तथा कार्य का भी भेद नहीं है यदि वह आत्मा एक नित्य सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है तो यह पुरुष है तथा यह पुरुष नहीं है यह कैसे कहा जा सकता है दुख और सुख के द्वंद से तीसरे की उत्पत्ति नहीं होती एक गुण से दूसरे गुण की उत्पत्ति नहीं होती यदि वह आत्मा एक नित्य सर्वरूप और कल्याण स्वरूप है तो वृद्ध युवा और बालक की भिन्न स्थिति कैसे हो सकती है वह आत्मा निश्चय ही आश्रम तथा वर्ण से रहित है वह निश्चय ही कारण तथा करता से भी रहित है यदि वह आत्मा एक नित्य सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है तो उसमें विषय के नाश होने तथा नाश न होने वाली बुद्धि कैसे हो सकती है वह चेतन आत्मा ग्रसने वाला है और ग्रसित किया जाता है यह मिथ्या है वह उत्पन्न करने वाला है और उत्पन्न होने वाला है यह भी मिथ्या है यदि वह आत्मा एक नित्य सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है तो वह नाश रहित अथवा नाशवान कैसे हो सकता है वह आत्मा पुरुष है या पुरुष नहीं है यह विचार व्यर्थ है वह स्त्री है या स्त्री नहीं है यह विचार भी व्यर्थ है यदि वह एक नित्य सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है तो शोक और हर्ष की बुद्धि कैसे हो सकती है यदि वह चेतन आत्मा मोह तथा विषाद से रहित और श्रेष्ठ है यदि वह संशय तथा शोक से रहित है और श्रेष्ठ है यदि वह एक नित्य सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है तो मैं हूं तथा यह मेरा है इस प्रकार की बुद्धि कैसे हो सकती है यदि चेतन आत्मा में धर्म तथा विधर्म का अभाव है यदि उसमें बंधन तथा मोक्ष का अभाव है और यदि वह एक नित्य सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है तो इसके प्रति सुख दुख की बुद्धि किस प्रकार हो सकती है याज्ञिक तथा यज्ञ में वास्तविक भेद नहीं है इसी प्रकार अग्नि तथा हवनीय वस्तु में भी भेद नहीं है यदि आत्मा एक नित्य सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है तो फिर बताओ कि कर्मों के फल किस प्रकार हो सकते हैं वह आत्मा निश्चय ही शोक तथा अशोक से रहित है वह निश्चय ही अहंकार तथा निरअहकार से रहित है यदि वह आत्मा एक नित्य सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है तो राग विराग की बुद्धि कैसे हो सकती है उस आत्मा में मोह तथा विमोह का विकार नहीं है उसमें लोभ तथा अलोभ का भी विकार नहीं है यदि वह एक नित्य सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है तो निश्चय ही उसमें विचार तथा अविचार की बुद्धि कैसे हो सकती है अहो, तुम और मैं इस प्रकार का भेद कभी नहीं है कुल तथा जाति का विचार भी सत्य नहीं है मैं ही कल्याण रूप तथा परमार्थ तत्व हूं तो फिर अद्वैत रूप में मैं यहां वंदन किस प्रकार करूं वह चेतन आत्मा गुरु तथा शिष्य भाव के विचार से रहित है वह उपदेश और तर्क की भावना से भी रहित है मैं ही कल्याण स्वरूप तथा परमार्थ तत्व हूं तो फिर अद्वैत रूप मैं यहां वंदन किस प्रकार करू यह स्थूल सूक्ष्म आदि देह का कल्पित भेद मिथ्या है यह चतुर्दश लोकों का कल्पित भेद भी मिथ्या है मैं ही कल्याण स्वरूप तथा परमार्थ तत्व हूं तो फिर अद्वैत रूप मैं यहां वंदन किस प्रकार करूं आत्मा राग युक्त और राग रहित भी कभी नहीं है वह निश्चय ही निर्मल निश्चल तथा शुद्ध है मैं ही कल्याण रूप तथा परमार्थ तत्व हूं तो फिर अद्वैत रूप मैं यहाँ वंदन किस प्रकार करूं उस चेतन आत्मा में देह युक्त और देह रहित होने का विकल्प नहीं है उसमें मिथ्या और सत्य चरित्र का भी विकल्प नहीं है आत्मस्वरूप मैं ही कल्याण रूप तथा परमार्थ तत्व हूं तो फिर अद्वैत रूप मैं यहां वंदन किस प्रकार करूं पवित्रता से युक्त तथा एकरस आत्म आनंद में मग्न परम अवधूत उस आत्मा में कुछ भी नहीं देखता है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 बनी हुई गुदड़ी धारण करने वाला पुण्य पाप से रहित मार्ग पर चलने वाला शुद्ध चित्त वाला तथा ब्रह्म आनंद के रस में मग्न अवधूत नग्न होकर एकांत स्थान में स्थित रहता है जो प्रत्यक्ष परोक्ष से रहित लक्ष्य वाला है जो विधि निषेध के वर्जन में दक्ष है जो अद्वितीय अविद्या शून्य तत्व ज्ञान से पवित्र है उस अवधूत के लिए वाद विवाद कैसा अवधूत लोग आशारूपी पाश के बंधन से मुक्त हैं वे शौचाचार आदि से रहित होकर आत्मा से सदा जुड़े रहते हैं इस प्रकार वे सभी व्यवहारों से रहित रहते हुए तत्वस्वरूप हैं तथा शुद्ध ज्ञान से संपन्न रहते हैं इस अवधूत की दृष्टि में देह तथा विदेह का विचार कैसा इसकी दृष्टि में राग तथा विराग का विचार कैसा वह निर्मल निश्चल तथा आकाश के समान व्यापक रूप वाला है वह स्वयं स्वभावतः आत्म तत्व स्वरूप है जहां तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया वहां साकार निराकार रूप अरूप की क्या बात हो सकती है जिसे परम आकाश भाव व्याप्त है उसे सांसारिक विषयों का प्रपंच कैसे स्पर्श कर सकता है वह ब्रह्म स्वरूप अवधूत आकाशतुल्य शाश्वत तथा हंस रूप है वह परम तत्व विशुद्ध माया मल से रहित तथा हंस रूप है इस प्रकार इस आत्म स्वरूप अवधूत में भेद विभेद एवं बंध विबंध का विकार तथा भेद किस प्रकार हो सकता है एकमात्र आत्म तत्व ही शाश्वत तथा सर्वरूप है उसमें संयोग तथा अहंकार कैसे हो सकते हैं इस प्रकार जब वह परम शाश्वत स्वरूप है तो फिर उसमें सार असार कैसा? केवल आत्म तत्व ही अज्ञान रहित सर्वरूप आकाश के समान व्यापक एक रस तथा शुद्ध है ऐसा होने पर इस आत्मा में संग तथा असंग कैसे हो सकता है और इसमें सत्य वर्ण तथा विवर्ण का भाव कैसे होगा वह आत्मज्ञानी अवधूत योग तथा वियोग से रहित योगी है एवं भोग तथा विराग से रहित भोगी भी है इस प्रकार वह मन के द्वारा कल्पित स्वाभाविक आनंद को धीरे धीरे प्राप्त करता रहता है ज्ञान तथा अज्ञान से तथा द्वैत अद्वैत की भावना से निरंतर युक्त योगी इस संसार में कैसे मुक्त हो सकता है स्वभाव से ही राग रहित योगी शुद्ध अज्ञान रहित आत्म आनंद का भोग कैसे कर सकता है वह आत्म तत्व खंड तथा अखंड के भाव से रहित है वह संसर्ग विसर्ग के भावों से भी रहित है इस प्रकार इस आत्म तत्व में सार तथा विसार कैसे हो सकते हैं यह समरस परम तत्व स्वरूप तथा आकाश के समान व्यापक आकार वाला है योगी निरंतर समस्त प्रपंचों से रहित होकर आत्म तत्व में लीन रहता है वह संपूर्ण तत्वों से रहित होकर जीवन मुक्त है ऐसी स्थिति में उसका जीवन और मरण कैसे हो सकता है इसी प्रकार उसे ध्यान तथा ध्यान का अभाव किस प्रकार हो सकता है यह संपूर्ण जगत प्रपंच इंद्र तथा मरुदेश में मृग मरीचिका के जल के समान मिथ्या है अविनाशी परिपूर्ण तथा एकमात्र कल्याण स्वरूप आत्म तत्व ही सत्य है हम लोग धर्म से लेकर मोक्ष पर्यंत चारों पुरुषार्थों के प्रति कामना रहित हैं। विद्वान लोग राग तथा विराग की कल्पना किस प्रकार करते रहते हैं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 तथा स्त्री संग परित्याग की प्रेरणा अवधूत श्री दत्तात्रेय जी बोले हे प्रभु तुम्हारी धाम यात्रा करने से मैंने तुम्हारी सर्व व्यापकता घटा दी तुम्हारा ध्यान करने से मैंने तुम्हारा चित्त के परे होने का गुण नष्ट कर दिया मेरे द्वारा तुम्हारी स्तुति करने से तुम्हारा वाणी से परे होने का गुण छिप गया तुम सदा मेरे इन तीनों अपराधों को क्षमा करो कामनाओं से अनाहत बुद्धि वाला इंद्रियों का दमन करने वाला कोमल स्वभाव वाला पवित्र संग्रह से रहित इच्छा रहित सीमित आहार ग्रहण करने वाला शांत स्थिर मति वाला आत्मा की शरण ग्रहण करने वाला मुनि आत्मज्ञानी होता है वह प्रमाद शून्य गंभीर स्वभाव वाला धैर्य संपन्न, काम क्रोध आदि छह विकारों को जीत लेने वाला मान रहित दूसरों को सम्मान देने वाला कर्तव्य परायण, मैत्रीपूर्ण व्यवहार वाला दयालु तथा कवि दूरदर्शी होता है वह कृपालु सभी देहधारियों से द्रोह न करने वाला सहनशील सत्य संपन्न निर्दोष मन वाला सबके प्रति समान भाव रखने वाला तथा सभी का उपकार करने वाला होता है पूर्ण भक्ति से संपन्न वेद के वर्णों अर्थ तथा तत्वों को जानने वाले वेद वेदांत के ज्ञानियों को अकार आदि वर्णों के द्वारा अवधूत का लक्षण जानना चाहिए जो आशारूपी पाश बंधन से पूर्णतः मुक्त है आदि मध्य और अंत जागृत स्वप्न सुशुक्ति इन तीनों अवस्थाओं में अथवा आदि अंत मध्य भूत वर्तमान भविष्य इन तीनों कालों में निर्मल चित्त वाला है और सदा ब्रह्म आनंद में मग्न रहता है उस अवधूत का यह आकार लक्षण है जिसने वासना का परित्याग कर दिया है जिसका वचन विकार रहित है और जो वर्तमान में व्यवहार करता है अर्थात वर्तमान में प्राप्त परिस्थिति के अनुसार आचरण कर लेता है उस अवधूत का यह वकार लक्षण है जिसके शरीर के अंग धूल से धूसरित रहते हैं जो निष्पाप चित्त वाला है विकार रहित है धारणा तथा ध्यान आदि क्रिया कलापों से रहित है उस अवधूत का यह धूकार लक्षण है जिसने आत्मतत्व के चिंतन को धारण कर रखा है जो भौतिक चिंता तथा चेष्टा से रहित है जो अज्ञान रूप अंधकार और अहंकार से रहित है वह अवधूत का यह तकार लक्षण है अमृत स्वरूप भेद रहित मोक्ष स्वरूप तथा शाश्वत आत्मा का त्याग करके निंदित और नीच पुरुष बार बार नरक की ओर दौड़ता है मन वाणी तथा कर्म से मृग के समान नेत्रों वाली नारी का त्याग कर देना चाहिए यदि तुम्हारा मन आत्म आनंद से पूर्ण है तब तुम्हें स्वर्ग अथवा मोक्ष की क्या आवश्यकता मैं नहीं जानता कि उस विधाता ने मृगनैनी नयनी स्त्री की रचना किस लिए की स्त्री को तुम विश्वासघात करने वाली और स्वर्ग तथा मोक्ष के सुख की अर्गला बाधा समझो जो लोग मूत्र तथा रक्त से दुर्गंध युक्त और मल के द्वार से दूषित चर्मकुंड में रमण करते हैं वे इस दुखमयी संसार में लिप्त रहते हैं इसमें संदेह नहीं है कुटिलता तथा दंभ से युक्त और सत्य तथा पवित्रता से रहित एवं सभी देहधारियों की बंधन स्वरूपा नारी को किसने बना दिया जो स्त्री तीनों लोगों की जननी और पोषण करने वाली है वह भगयुक्त होने से निश्चय ही साक्षात नरक है उसी स्त्री से उत्पन्न हुआ मनुष्य पुनः उसी का भोग करता है महान खेद है कि संसार की यही स्थिति है मैं स्त्री को साक्षात नरक समझता हूं और इसे निश्चित रूप से बंधन मानता हूं क्योंकि स्त्री से उत्पन्न हुआ मनुष्य उसी में आसक्त हो जाता है और बार बार उसी की ओर दौड़ता है यौनी से लेकर स्तन पर्यत स्त्री को नरक का समुद्र समझो जो लोग उसी से उत्पन्न होकर पुनः उसी में रमण करते हैं वे नरक को किस प्रकार तर सकते हैं स्त्री की यौनी विष्टा आदि से युक्त घोर नरक स्वरूप बनाई गई है हे चित्त तुम उसे क्यों देखते हो और उसकी ओर क्यों दौड़ते हो दुर्गंध युक्त अथवा घाव सदृश चर्मकुंड रूप स्त्री भक्त के द्वारा देवता असुर तथा मानव सहित संपूर्ण जगत विनाश को प्राप्त हुआ है नारी के महाभयंकर देह रूप समुद्र में रक्त भरा हुआ है भला किसने नारी की रचना कर दी और उसकी योनि को अधोमुख बना दिया स्त्री के देह के भीतर नरक विद्यमान है ऐसा जानो जो कुटिलता से युक्त है किंतु बाहर से शोभायुक्त लगता है बुद्धिमान लोग इस लोक में स्त्री को महामंत्र स्वरूप वैराग्य का शत्रु समझते हैं आत्मा को न जान करके ही मनुष्य ने पुनः जन्म प्राप्त किया देहधारियों का जन्म उसी स्त्री से हुआ महान आश्चर्य है कि वह पुनः उसी में आसक्त हो गया अहो संसार की ऐसी विडंबना है देवता असुर तथा मानव समेत सभी मूढ़ बुद्धि वाले लोग उसी स्त्री में रमण करते हैं और परिणाम स्वरूप वे घोर नरक में जाते हैं यह सत्य है इसमें संदेह नहीं है स्त्री अग्नि के कुंड के समान है और पुरुष घृत के कुंभ के समान है नारी के संबंध से पुरुष का विलय हो जाता है अतः उसका त्याग कर देना चाहिए गुड़ जौ, तथा महुए की बनी हुई तीन प्रकार की मदिरा जाननी चाहिए किंतु स्त्री को चौथी मदिरा समझना चाहिए जिसके द्वारा यह जगत उन्मत्त कर दिया गया है मध्य का पान करना महान पाप है उसी तरह स्त्री संसर्ग भी महान पाप है अतः इन दोनों का त्याग करके मुनि को तत्व ज्ञान से युक्त होना चाहिए रस रक्त मांस चर्बी हड्डी मज्जा शुक्र इन धातुओं से बधा हुआ शरीर भी चिंता करने से नष्ट हो जाता है क्योंकि चिंता के कारण चित्त के नष्ट होने पर सभी धातुएं नाश को प्राप्त हो जाती हैं। अतः चित्त की सब प्रकार से रक्षा करनी चाहिए स्वस्थ चित्त में ही उचित अनुचित का विचार करने वाली विवेक बुद्धि उत्पन्न होती है आनंद स्वरूप अवधूत श्री दत्तात्रेय जी ने इस अवधूत गीता की रचना की है जो लोग इसको पढ़ते और सुनते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता है